द्वैतवादी अन्यापक्ष प्रतिपक्षेण ख्या वस्तुन अजन्य अद्वैतवादीन परस्पर परस्परपक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा परस्पर मत का निराकरण करके द्वैतवादियों के द्वारा वस्तु अजन्यत आत्मतत्व तत्व का अजन्य प्रकाशित है जन्य अद्वैतवादना अभ्यनज्ञात समर्थन किया अद्वैतवादनावैत निरसनम सौकम श्रुति प्रमाण से द्वैत कैन निरक्ष होता है निधन ना किंचनासारिथा अभ्यन ज्ञात में जो श्रुति के द्वारा निरसन किया गया है विद्वान के द्वारा यह अनुभव होता है विद्वतनुभारे तेनाते अभ्यन जातम हेतुरादि फल आदि हेतु हेतु हेतु हेतु फल से चाना कथम तेरुपर्ण्य हेतु हेतु नाधि सुख दुख देहादि संघात प्राप्ति के लिए हेतु होता है धर्माधर्म पाप पुण्य हेतु हो गया धर्म धर्म और फल होता है उसका कार्य उसका कार्य देहादि संघात तो होता है धर्माधर्म तो हेतु शब्द से धर्माधर्म लेना और फल शब्द कार्य कम संघात देहादि संघाते रहना जिनके मत में हेतु हो आदि ही फलम ये शाम हेतु हो आदि फलम आदि शब्द से कारणम ये शाम मत है हेतु हो कारणम फलम धर्माधर्म का कारण है फल देहादि संघात होने पर ही धर्माधर्म करेगा तो फल हो गया देहादि संघात कारण हो गया धर्माधर्म पर हेतु तो हो कारणम फलम धर्माधर्म का कारण है देहादि संघात जो प्रथम पाद हुआ द्वितीय पाद आदि फल से फल फलस्य आदि कारणम हेतु देहादि संघात का कारण है धर्माधर्म प्रथम पाद में कहा गया धर्म धर्माधर्म का कारण है देहादि संघात द्वितीय पाद में देहादि संघात का कारण है धर्माधर्म ये परस्पर कार्य का अनुभाव धर्माधर्म से देहादि धर्मा संघात अधेहादि संघात से धर्माधर्म होता है ऐसे जो कहते हैं हेतु तो हो फल अना -धर्म से अनादि कथमते रूपवन्यते यदि धर्माधर्म से देहादि संघात शंगयात अध्याति संघात से धर्माधर्म ऐसे परस्पर कार्य का अनुभाव है तो हेतु हो फलत अनादि कथम ते रूप हेतु और फल दोनों अनादिकेश होंगे अनादिश्द भाव प्रधान निर्देश होने से अनादिक हेतु फल से अनादित्व कथम तरीपगण्य हेतुना फल से अनादित्व हेतु धर्माधर्म अनादि फल कार्यक्रम संघात देह अनादि एक अनादिश्द कानादितावा प्रत्यय नहीं करके भाव प्रधान निर्देश भी किया जाता है अनादिकार अनाधिकारनाधित होता है जैसे व्याकरण में द्वीय क्विवचन ही कवचन सूत्र में द्वि और एक द्वि का अर्थ दो एक का एक करेंगे तो दोनों मिलकर तीन हो गए तो द्वे कयो हो द्विवचन नहीं होना चाहिए बहुवचन होना चाहिए द्वे के सी कहना चाहिए था किंतु द्वे कयो हो सका द्विवचन क्यों हो द्विवचन करने से द्वीकार एक कार्य एक द्वित्व और एकत्र एक द्वित्व है एक एकत्र एक एक एक इसे दो है द्वितीय तो इसे अर्थ में द्वीय प्रयोग किया गया द्वित्व में द्विवचन एकत्रोचन ऐसा अर्थ होता है जैसे व्याकरण में सूत्र में पानी मे द्वित्व एकत्रो नहीं कहा करे द्विको कहा तो अप्रत्यय नहीं करके भी द्विश् द्वित्व के लिए एक शब्द एकत्व के लिए प्रयोग किया जाता क्या गया इसी प्रकार भी भाव प्रत्यय नहीं करके भी शब्द प्रयोग किया जाता है यहाँ अनादिता अनादित्व हे तो हो हे तो है धर्म अधर्म वो अनादि कैसे होगा और कार्यक्रम हो। का फल होगा गया अनादि कैसे पसंद रुपये वो लोग कैसे दोनों में अनादित्व तो कैसे कहते हैं टीका नहीं हेतु फलात्मक संसारो अनादरी तस्य तस्द स्वभाव नेव वक्त शक्य थे संसार हेतु फलात्मक हेतु से फल फल हेतु धर्म धर्म से देहादि संघात प्राप्ति देहात्म फिर धर्म आधरम करेगा फिर धर्म अधर्म से जन्म प्राप्त करेगा जन्म होने पर फिर धर्म आधरण करेगा यसार है जन्म कह से जन्म के साथ साथ जन्म जरा व्या सुख दुख अनुभव भोग स्वभाग्य तो ये संसार हेतु हेतु हेतुफल रूपयी अनादि ऐसा जो कहते बदद भी बने बारे के द्वारा तस्वना स्वभाव नक्त शक्य थे संसार अनादित स्वभाव अनादित स्वभाव अनादित है संसार से ई से स्वभाव वक्त न शकते हेतुफलोदिमत कंठ हेतु भी आदिमन फल भी आदिम आदिवाला यदि हेतु की उत्पत्ति होती फल से फल के उत्पत्ति हेतु से दोनों आदि होगी आदिवाला होगी कंठ शब्द से जब कहते दोनों आदि वाले तो अनादि कैसे होगा अतो हेतु अनूपित अवस्थहूतमक द्वित संसार धर्माधर्म और कार्यक्रम संघातु का इसके रूप का निरूपण नहीं हो पाता है इसलिए अनुचन है ये अवस्थ हो वास्तव नहीं लोक तात्पर्य आह इस श्लोक तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते यत्मेवाभूत परमा तो द्विता भाव श्रुत्युक्त श्रुत्या उक्त सर्वत्मैभूत तत्कं तो चेत किस किसी किसको देखे सुने तो जाने सब तो जितने ज्ञान दर्शन सब व्यवहार होता है सब दे तो आत्मस्वरूप हो जाता है भेद अज्ञान से ही तो व्यवहार है जो ज्ञान हो जाता है सर्वम आत्मय भावभूत अहम अस्मी ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया आत्मा से अतिथ तो कुछ नहीं रहा तो द्वेत व्यवहार कुछ नहीं रहता इसी प्रकार परमार्थ तो द्वैत का अभाव के द्वारा कहा गया उसी को तम आश्रित आह द्वैत का अभाव स्त्रुति के द्वारा कहा गया सब तो उसको आश्रय कर कहते हैं हे तो आदि फलम आदि हेतु फल हेतु होकर धर्मा <predefin ना> धर्मा धर्मादेह धर्मा धर्म पुण्य पाप धर्मा धर्मा धर्माधर्मादेह आदि कार्य कारणम देहादि संघात धर्मा धर्मा मिश्र होता है पुण्य होता है पाप होता है विभिन्न पुण्य पाप में भेद है इसीलिए को लेकर आदि दिया। पद देहादि संघात हो गया फलम हेतु हो गया धर्माधर्म धर्माधर्माद देहादीसा फल के आदि तथा आदि हेतु कारण है हेतु हेतुधर्माधर्म आदि का कारण हेतु तो तो का कारण का कारण है धर्म द्वितीय पद्य हेतु हेतुफलो इतरेतर आदिमत्तम रूपद्भिव हेतु हो से अनादित्व कथंत्रण्य हेतुफलो हेतु और फल धर्माधर्म के हेतु फल हो गया, तो गया देहादिघात ये दोनों में परस्पर कार्यकारण हेतु का कारण फल फल का कारण हेतु धर्माधर्म का कारण देहादिघात देहादिघात का कारण धर्माधर्म इस तरह परस्पर कार्य कारण तेना आदिमत ब्रुवद्वी तो परस्पर कार्य कारण हमसे दोनों शादी हैं हेतु भी आदिमत फल भी आदिमत उत्पत्ति वाला है कारण वाला है, है दोनों यदि शादी ऐसे कहते आदिमत भी वादी भी वादियों के द्वारा उस हेतु हो फ अनादि तुम कथन ते रूप देते फिर हेतु और फल दोनों अनादि कैसे कहते विपत्ति सिद्ध हम दोनों की उत्पत्ति होती तो अनादि कैसे हम आश्रिच कार्यकारणात्मक द्वैत दुर्निरीपत्व आहति योजना क्षति केवैता पुस्प आश्रिय कार्यकारणात्मक दैत दुर्निपत्मचने का हेतुफलोत्म परिणाम चाधितशंक्य हेतु तो फल और आत्म परिणाम तो हेतु तो और फल धर्म अधर्म हेतु तो फल कार्य कम संजात वो आत्मा का ही कार्य आत्मा का परिणाम है इसलिए आदिमत आदिमत आदि वाला आदि आदि है वाले और किंतु उपादान रूप में अनादिक उनका उपादान अनादि उपादान है आत्मा आत्मा का ही कार्य है तो आत्म रूप से अनादि है कारण रूप से और परिणाम कार्य साधि उत्पत्ति वाले एक से उत्तर दिए आत्मनोंवंस कूटस्थ से नि परिणामपत्मे मित आत्मा साक्षी चेता केवल अकालोक अवयरिता कूटस्थे नि परिणाम नहीं हो सकता है न ही भाषण में न ही नित्य से आत्मा न हेतु आत्मा हे फलात्मता संभवत आत्मा नित्य है कूटस्थ कूटवत निर्विकारिष्ठस्थ निर्विकार है निर्विकार नित्य निख्षार आत्मा है उसमें हेतु आत्मक तो फलात्मता न सम्भव थे तो सैन धर्माधर्म फलरूप से परिणाम परिणाम पर न तो हो जाएगा आत्मा आत्मा का परिणाम ये संभव नहीं निरवय है नित्य है हेतु हेतुनम आदिम ब्रुवता तदात्मक संसार अनादीव विपत्ति सिद्धमित हेतोरुल धर्मरम और कार्यक्रम संजाते दोनों परस्पर आदिवाले उत्पत्तिवाले कार्य। ऐसे ब्रुवता कहने वाले के वादी के द्वारा तदात्मक संसार से और हेतुफलात्मक संसार को अनादि कहते दोनों ही हेतु और फल दोनों आदि वाला है और हेतुफलात्मक संसार अनादि हेतु ये का धर्मा धर्मा तो विरुद्ध विप्रतिषित विरुद्धम उपपादित प्रतिपादन किया गया पूर्वश्लोकन संप्रति कार्य कारण भावित तय न संभवती क्या धर्माधर्म इसमें कार्य का अनुभाव भी संभव नहीं है धर्माधर्म को कारण मान करके उसका कार्य है ये देहादि संघात और देहादि कारण है उसका कार्य होगा धर्माधर धर्म यह संभव नहीं है एक कहते हैं इस श्लोकन हे तो राधि फल मिर्थ हे तो रालमेश तथा जन्म भवत्षा पुत्र जन्म तथा जन्म भवत्म जन्म पित हेतु राधिफलि जन्म शाम जन्म ये ये हे तो आदि, आदि का तो धर्म का फल से फल से आदि कारण हेतु फल का कारण देहा... धर्मधर्म देहादि संघात का कारण धर्माधर्म द्वितीय पाद में कहा गया प्रथम तो तो पाद में कहा गया धर्माधर्म का कारण है देहादि संघात धर्माधर्म का कारण है देहादि संघात और देहादि संघात का कारण है धर्माधर्म फल से कहा देहादि संघात से आदि का तो कारण हेतु धर्माधर्म द्वितीय पाद कहा गया हेतु का कारण है फल हेतु का कारण कारण यदि फल हो गया हेतु के कारण पिता स्थानीय फल हो, हो गया फिर फल का कारण हेतु फल का कारण हेतु के तो फल का भी पिता स्थानी फिर हेतु हो जाएगा तो हे कार्य हेतु तो हो कारण फल हेतु का कारण फल प्रथम बाद में कहा गया तो फल हो गया पिता स्थानी हेतु हो गया पुत्र स्थानीय कार्य और आगे फल का भी कारण हेतु पिता पिता का भी कारण हो जाएगा पुत्र पिता का कारण पुत्र पुत्र से पिता की क्योंकि पहले हेतु तो हो आदि फल फल का कारण हेतु का कारण फल पहले कहा गया धर्माधर्म का कारण फल धर्माधर्म का कारण का जब फल हो गया फल हो गया कारण पुत्र स्थानीय और द्वितीय पाद में फल का कारण हेतु फल हो गया पिता स्थानीय उसका भी कारण उसका भी पिता स्थानीय हो जाएगा पुत्र पुत्र से, पिता जैसे तथा जन्म भव था जन्म पिता का जन्म से जिस प्रकार विरुद्ध है इसी प्रकार उनका विरुद्ध है हेतु फल अन्ण्युपग्वीर अभ्युपगम्य विरुद्ध एतत् प्रश्न पूर्वक प्रकटये हेतु फल धर्म हेतु फल देहादि संघात ये दोनों में अन्योन कारण परस्पर कारण तो फल का कारण हेतु हेतु का कारण फल परस्पर कार्य का स्वीकार करने वाले के द्वारा अभ्युपगम्यत विरुद्ध विरुद्ध माना जाते हैं विरुद्ध मानते हैं इसको ही प्रश्न पूर्वक प्रकट प्रश्न करके स्पष्ट करते है वास्तव में कथम तेर विरुद्ध ऐसे जो कहते हैं हेतु से फल फल से हेतु कहने वाले विरुद्ध मानते कैसे है ये प्रश्न है इसका उत्तर उचित हेतु जन्या देव फलाद हेतु हेतु गया फल हेतु का कार्य हो गया फल हेतु जन्य देव फलाद हेतु के कार्य फल से पुत्र कहानी हो गया उससे फिर हेतु जन्म पुत्र से पिता का जन्म जैसे फल से फिर हेतु का जन्म हेतु कार्य हो गया फल वैसे फल से फिर हेतु का जन्म फल से कार्य से कारण का जन्म कार्य से कारण का पुत्र से पिता का जन्म जैसे हेतु तो जन्म पितु का छोपा तेसाईदा विरुद्ध हो, होता है उक्त तो होती यथा पुत्रा जन्म पितु पुत्र से जन्म पिता का जैसे ऐसे विरुद्ध होता है ईद स विरोध उक्त ऐसा विरोध होता है ईद से विरोध हम तो इस प्रकार विरोध है ईद सत्तम विषाद से विरोध क्या है यथा पुत्र पुत्रा जन्म पुत्र से जन्म पिता का कार्य से फिर कारणिका उत्पत्ति मान्य करो प्रतीत तो हेतु फल उत्पत्तिर उपगंतव्य नकंख्य आहा पूरा विषय का है हेतु फल प्रती प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञान होता है धर्मधर्म से देहादि संघात बनता है देहाद्य संघात वन पुण्य पाप कर्म करता है धर्माधर्म होता है। तो ये तो प्रमाण से सिद्ध होता हेतु तो तो हे तो फल और उत्पत्ति है हेतु और फल दोनों की उत्पत्ति हेतु तो की उत्पत्ति धर्माधर्म की फल से देहादी संघात से देहादी संघात तो की उत्पत्ति उसके कारण धर्माधर्म धर्माधर्म कारण ही कहना देहादि संघातिक उत्पत्ति नहीं हुई तो हेतुफल में दोनों में उत्पत्ति जब मानना पड़ता है उपगंतव्य स्वीकर्तव्य है स्वीकार पड़ता प्रमाण से तो ये निराकरण नहीं उत्तम उसका निराकरण ऐसे कहते करते सिद्धांति हेतु से फल फल से हेतु ऐसे नहीं होगा पुत्रा जन्म पितृ जैसा कह करके इसे निराकरण नहीं उत्तम ऐसा शंका से अब उसका उत्तर देते आ संभव संभवे संभवे संभवे हेतु हेतु हेतु संभव हेतुित्रमस्वे फलोित्रमस्तया युगपत्मस्बोवत्मित हेतु हेतुफलय हो संभवे तया क्रम इसी ऐसीव्य हेतु और फल दोनों यदि उत्पन्न होते हैं मानेंगे हेतु हेतुफलय हो संभव उत्पत्तो फल यदि परस्पर उत्... कारण से उत्पन्न होते हैं तया क्रम इसी तव्य क्रम मानना पड़ेगा पहले किसकी उत्पत्ति उसके बाद किसकी उत्पत्तिया क्रम ऐसी तव्य क्रम नहीं मानेंगे तो एक साथ, साथ दोनों की उत्पत्ति कहेंगे तो दोनों में कार्य का नहीं होगा असंबंधो विषाणुपत क्रम मानना चाहिए क्यों उसका हेतु क्योंकि युग पद संभव है एक साथ यदि उत्पत्ति कहेंगे असंबंध अविद्यमान संबंधो संबंध क्या है कार्य का अनुभाव रूप संबंध कार्य का अनुभाव संबंध उसमें नहीं होगा युग संभवे एक साथ दो की उत्पत्ति होगी तो दोनों में परस्पर कार्य का अनुभाव संबंध नहीं होता है विषाणु वक्त जैसे सिंग है गो के दो सिंग बाए दो सिंह एक साथ उत्पन्न होते हैं उसमें कोई किसका कार्य का अनुभाव नहीं रहता कोई किसका कार्य कोई किसका का कारण नहीं होता है एक साथ उत्पन्न हो गए तो कार्य काल नहीं होगा कार्य का अनुभाव होने के लिए तो कारण कार्य नियत पुरोवृत्ति होना चाहिए कार्य के पुरोक्षण में रहेगा तो कारण बनेगा एक साथ दोनों उत्पन्न हो तो परस्पर कार्य का अनुभाव नहीं होता है और फल में एक साथ दोनों की संभव उत्पत्ति मानेंगे तो इसमें कार्य का नहीं होगा तो एक साथ उत्पत्ति नहीं उनसे से क्रम से बताना पड़ेगा पहले किसकी उत्पत्ति बाद में किसकी उत्पत्ति ये मानना पड़ेगा के नियत पूर्वभावी हेतुभावी फलम इत्यागम हेतु माना तय उदय उत्पत्ति होने के लिए प्रातिथि की होती दोनों की उत्पत्ति तो नियत पूर्वभावी हेतु नियत तो उत्तर भावी फलम इत में नियत पूर्वभावी पूर्वोभावी कारण हेतु उत्तरभावी फल है, है कार्य ऐसे मानना पड़ेगा कोई पूर्व होता है कोई उत्तर होता है इसमें हेतु है देते हैं क्योंकि युगपत ये सम्भवी अस्माद असंबंध विषाण संबंध नहीं होगा का कार्य कारण अनुभव रूप संबंध यथोत्त तो विरोधो हेतुफलभाव से असंभव हे विरोध है हेतुफलभाव संभव नहीं है स तो न युता बदंतुं हेतुफल तो असंभव हेतुफलभाव तो नहीं मान न युतस तो कार्यकार प्रतिधा व्यावृत्या शंका अनुदति अच्छा ये पूरा विरोध जेतुफल भाव विरोध विरोध नहीं हुआ विरोध से असंभव हेतु तो विरोध है तो फल में जो विरोध है वो असंभव बिलुद नहीं ऐसा विरोध नहीं मानना चाहिए प्रतिति विरोध उत्पत्ति हम देखते हैं परस्पर कार्यक्रम होती शंका शंका है व्यावृत्तिया ये अनुभव शंकाय शंका की निवृत्ति होती पहले यह शंका कथन करते भाष्य में यथक्त विरोध न ही तो अति वक्त जो विरोध कहा गया दोनों में कार्यकार मानेंगे तो विरोध होता है ऐसा विरोध न युत अभिभवंत ऐसा विरोध नहीं मानसते विरोध नहीं, नहीं ये पूर्व पश्चिम कहता है सिद्धांतिकता चेन्द मन से यदि <coughs> विरोध नहीं है पुत्रा जन्म पितृजथा विरोध कहा था यदि दोनों तो विरोध नहीं है ऐसा कहते हो, हो।, हो तो संभव हेतुफल ये होशितव्यस्तः क्रम संभव उत्पत्तो हेतुफल येह उत्पत्तु हेतु और फल दोनों की उत्पत्ति में क्रम ऐसी क्रम अनव्य अन्वेषण करना चाहिए किसी क्रम से पहले किसकी, में किसकी। तो तो बाद में किसकी हेतु तो पूर्वम पश्चात कार्य बाद में हेतु कारण धर्म पहले ऐसा क्रम बताना पड़ेगा ठीक है तय में श्लोकाक्षर युद्ध थी शंका का उत्तर रूप से श्लोक के अक्षर संभव हेतु तो फल तो क्रम तो अन्वेस्टव्य क्रम क्रम से क्रम जैसे स्वीकार होता है युक्ति से भी क्रम स्वीकार करना पड़ेगा इतस्य युगप संभवे यस्मा हेतु फल कार्य कारण तो न संबंध दोनों की उत्पत्ति एक साथ मानेंगे तो हेतु और फल दोनों की उत्पत्ति के साथ होंगे तो दोनों में कार्यकार्बंध नहीं बनेगा कार्य कारणत्व न परस्पर संबंध नहीं होगा संबंध होगा संबंध नहीं होगा टीका में ताम एव उपपत्ति युक्ति को स्पष्ट करते युगपत संभव कार्यकार होगा योर युगपत संभव तयोर न कार्य कारणत्व यथा विषाणु युक्ति व्याप्तर ये व्याप्ति है दोनों के एक साथ उत्पत्ति होती है तो उसमें परस्पर कार्य का ही होता है यथा विषाणु श्रृंग दो श्रृंग गोवादि का एक साथ उत्पन्न होते हैं परस्पर कार्य का नहीं इसी प्रकार जहां जहाँ, जहाँ युगपत उत्पत्ति है एक साथ दो वस्तु की उत्पत्ति हुई दो व्यक्ति की उत्पत्ति हुई उसमें कार्य कांधा बनी व्याप्ति से व्याप्त व्यक्ति व्याप्ति स्पष्ट है क्रमश से आवश्यकता इसलिए क्रम मानना चाहिए सिद्धांतिकता है यदि उसमें कार्य कांड है उत्पत्ति मानते हो तो क्रम मानना पड़ेगा किस क्रम से पहले कौन बाद में कौन ये व्याप्ति बताया यत्र यत्रोर युगपत संभव जिस जिसके एक साथ उत्पत्ति तय हो कार्य का भावना ऐसे विशाल दि में सिंग में गो आदि का सिंगम दो श्रृंग में एक साथ उत्पत्ति वाला दोनों है दो श्रृंग में कार्य का अनुभाव नहीं रहता ठीक है हेतु और फल धर्माधर्म और कार्य कारण संघात क्रम यदि नहीं मानोगे एक साथ उत्पत्ति मानोगे तो उसमें कार्य का अनुभाव नहीं बनेगा ये व्याप्ति के लिए व्याप्ति निश्चय होने पर भी कहीं कहीं व्यभिचार शंका होती है व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क होता है व्यापति निश्चय होता है बार बार देखते धूम यूम तन्नी तो पर्वत धूम देख करके अनुमान जो करेंगे वहां शंका करते धूमे पर्वते धूम अस्तु वन्य अर्थात तो वन्नी अभाव वाले में धूम रह जाए धूम वन व्यभिचारी हो जाए ऐसा संकाहने का कारण क्या है किस किस को ऐसे व्याप्ति निश्चय हो जाता है यत्र वन तत धूम वस्तु तक जहां जहां वन्य वहां वहां धूम ऐसा नहीं है आयुग लाल गर्म हो जाने पर वन तो है किंतु धूम नहीं है किंतु किसको ऐसे निश्चय हो गया महान से बार बार देखते हैं वन है लगा तो धूम निकला तो ऐसे किसको तो निश्चय हुआ ये धूम तततर वन और एक निश्चय है यत्र बनिश त्र धूम क्योंकि जब वन्नी लगा है धूम निकला तो अभी व्याप्ति में दोनों व्याप्ति ठीक नहीं है यत्र बनिश तत तत्र धूम इसमें व्यभिचार शंका करने पर व्यभिचार दिखता है धूम अभावोल के बनी है इसलिए व्याप्ति ठीक नहीं जिस प्रकार किसी को व्याप्ति ज्ञान हुआ था यत्र वन तत तत्र धूम किंतु अयगोलक में व्यभिचार्य दिखा गया धूम अभावती अयपिंड में तब तक अयपिंड में बनी है इसलिए बनी धूम व्यविचारी जैसे बनी धूम का व्यभिचारी हुआ इसी प्रकार धूम भी वन्ही का व्यविचारी हो जाए अर्थात तो वन्नी अभावती कहीं धूम निकल रहता निकले पर्वत में वन्नी नहीं धूम निकल जाए ऐसे संशय हो सकता है संशय निराकरण करने के लिए तर्क देना पड़ेगा तर्क के द्वारा संशय निवृत्ति होने से व्याप्र होती है इसलिए यहाँ उक्त व्याप्ते अनुग्राहक तर्कम उपनिष्ट व्याप्ति का अनुग्राह होता है तर्क तर्क से शंका, विचार संख्याचारंका की निवृत्ति होती है यद्यपि तर्क संशय विपरय तर्क भेद से तीन प्रकार है अप्रमा स्वयं प्रमाण नहीं है क्योंकि व्याप्यारोपण व्यापक आरोप तर्क व्याप्य के आरोप करके व्यापक आरोप किया जाता है यदि वहीं न सत धूम भी न सत यत्र यही अभाव है तत्र तत्र भाव व्याप्य होता है वन्यभाव धूमाभाव होता है व्यापक पर्वत में जो जानता है धूम को देखकर वही निश्चय करता है वह दूसरे को तर्क बताता है अन्य शंका करता है धूम पर्वत धूमस्तु वनिर्मास्तु उसको बताने के लिए यह तर्क देता है जो जानता है पर्वतन धूमे और वन्य वो कहता है यदि पर्वत बनी न सर धूमो पे निसको निश्चय पर्वतें धूमे और वहीं वो कहता है यदि पर्वत वन्य भाव स्याद तरी धूम भाव सात वही नन्या भाव सात धूमो न चाहते तो धूम भाव सात तो वन्य भाव का आरोप करता वो निश्चय उसको ही वन्य है वन्य भाव व्याप्य वन्यभाव व्याप्य का आरोप करता है उसको निश्चय वन्य है यदि वन्य अभाव हो तो धूम भी हो तो धूम दिखता है सामने आरोप करता है व्यापक का आरोप करता है व्याप्य आरोप है व्यापक आरोप हो ये तर्क है आरोप करके व्यापक आरोप किया जाता है दिखता है धूम प्रत्यक्ष धूम भाव का आरोप किया जाता है इसलिए कोई प्रमाण ज्ञान नहीं प्रमाण ज्ञान नहीं होने पर भी संशय व्यविचार शंका का निवर्तक है तर्क यदि वन्य अभाव होता तो धूम अभाव होना चाहिए किंतु धूम दिखता है धूम अभाव नहीं इसलिए वन्य अवश्य है अर्थात धूम वन्य विचार नहीं है ऐसे व्यविचार निव तर्क दिया जाता है यहाँ भी व्याप्ति हुई दोनों में युगपथ संभव उत्पत्ति हो उसमें कार्य का नुभाव नहीं होता है तथा विषाण हो दो विषाणु में सभ्यतर वाम और दक्षिण दो विशेष में कार्य का नहीं है उसमें व्याप्ति का अनुग्रह का तर्क तथान कार्यकान फुत्प्य सन् नते हेतु प्रसिध्य फला सन्द्य अ कथम हेतु फल्यसि कथम तो हेतु सन्दे प्रसिद्य कथम हेतु फलाद उत्प्यम सन् हेतु ते न प्रसिद्ध तव मते फल से उत्पन्न होता हुआ हेतु कार्यक्रम संघात फल से उत्पादम सन हेतु ना प्रसिद्धति हेतु प्रसिद्ध नहीं होगा <coughs> जब फल ही सिद्ध नहीं तो फल से उत्पादम हेतु प्रसिद्ध नहीं होगा यदि हेतु प्रसिद्ध नहीं है धर्म हेतु प्रसिद्ध नहीं है असिद्ध कथम हेतु फलम स्वयं हेतु धर्माधर्म प्रसिद्ध नहीं होते हुए कैसे फल कार्यक्रम संघात की उत्पत्ति करेगा स्वयं सिद्ध होने पर ही कार्य की उत्पत्ति करेगा कारण ही सिद्ध नहीं तो कार्य कार्य की उत्पत्ति कैसे करेगा? पहला कहा फल से उत्पन्न होने वाला हेतु तुम्हारे मत में कार्यक्रम तो संघात का हेतु धर्माधर्म प्रसिद्ध नहीं फल से उत्पन्न होने से कार्यक्रम तो संघात तो उत्पत्ति मान होने से जब तक तो कार्यक्रम संघात फल नहीं तो हेतु तो सिद्ध नहीं हुआ और अप्रसिद्ध हेतु धर्माधर्म प्रसिद्ध तो धर्मा नहीं हुआ तो कैसे फल कार्यक्रम संघातु को उत्पत्ति करेगा इसलिए कार्यक्रम संघात को उत्पत्ति करने के कि कि लिए उसके पहले धर्माधर्म होना चाहिए और धर्माधर्म होगा कैसे धर्माधर्म होने के लिए उसके पहले फल कार्यक्रम संजात होना चाहिए इसलिए परस्पर कार्य भाव कैसे होगा ठीक है नही हेतु फल मिथो हेतु फल परस्पर कार्यक्रण भाव कहते धर्माधर्म और देहादि संघात में कार्य करने अनुभाव जो कहता है उनके मत है हेतु अधीनत क्योंकि कार्य होता है फल कार्य हेतु अधीन फल हो गया देहादि संगात धर्माधर्म हेतु क्या अधीन हेतु अधीन होने से जब तक तो हेतु नहीं तब तो तक तो फल नहीं हुआ अलब्धात्मका तो फला जो फल जब तक अलब्धात्मक अलब्ध आत्मा ऐसे जिसका आत्मा स्वरूप अलब्ध नहीं हुआ जिसका स्वरूप अभी सिद्ध नहीं हुआ ऐसे फल से कार्यक्रम संघात से उत्पद्यमान हेतु फल कार्यक्रम संघात अभी स्वरूप सिद्ध नहीं होता नहीं हुआ उससे उत्पद्यमान हेतु तो, हेतु तो, न लब्धात्मक वो कैसे सिद्ध होगा कारण फल है अभी तक सिद्ध नहीं हुआ ऐसे फल से उत्पद्यमान हेतु तो, कार्यक्रम संघात जब तक सिद्ध नहीं असिद्ध कार्यक्रम संघात से उत्पन्न होने वाले हेतु धर्माधर्म सिद्ध नहीं होगा न तो, तो लब्धात्मक भोगती सिद्ध नहीं होगा लब्धात्मा ऐसे उसका स्वरूप सिद्ध नहीं होगा और तो जो स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ अधर्माधर्म अलब्धात्मक जो अलब्धात्मक है जिसका स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ ऐसे वो तो है ही नहीं स्वरूप सिद्ध नहीं तो है ही नहीं न फल उत्पादित तुम सको ऐसे धर्माधर्म जो स्वयं अभिद्यमान है अलब्धात्मक है असदरूप ऐसे धर्माधर्म न फलम उत्पादित में शक्नो थी फल कार्यक्रम संघात उत्पादित में न सको थी उत्पादित नहीं करा सकता स्वयं लब्धात्मक हो तो कार्यक्रम संघात रूप में फल उत्पत्ति करेगा और स्वयं कैसे होगा जब तू कार्यक्रम संघात रूप में फल के बिना कार्यक्रम संघात अभी सिद्ध नहीं हुआ उसे अलब्धात्मक फल से उत्पन्न होता है हेतु अलब्धात्मक फल से उत्पत्तिमान हेतु अप्रसिद्ध हो गया अप्रसिद्ध है तो फिर कार्यक्रम संघातु की उत्पत्ति कैसे करेगा अतो हेतु से असिद्ध रीत इसलिए परस्पर हेतु हेतुफलभाव कार्यकण भाव, भाव देहादि संघात और धर्माधर्मी असिद्ध रिचार हेतुफलोर अक्रम बतोर न कार्य कारण भावना संबंध सिद्ध थी दोनों हेतु और फल में यदि क्रम नहीं अक्रम बतोर क्रम रहित हेतु और फल में धर्माधर्म और कार्यकर्ण संघात यदि क्रम नहीं एक साथ उत्पन्न होंगे न कार्युन संबंध सिद्धि कार्यक्रन कार्य कारण संबंध सिद्ध नहीं होगा आकांक्षापूर्वक साधय आकांक्षा प्रश्न करके सिद्ध करते भाषण प्रथम असंबंध इह पूर्वश्लोक में कहा असंबंधाणुव एक साथ उत्पन्न हो गए तो प्रश्न करते कैसा संबंध तो उसका उत्तर देते जनियाल्धात्मका फलाद उत्पाद्य सन्द्र सस विषादेव असत न हेतु प्रसिद्ध जन्म न लगभग फलाद उत्पद्य मनस न तो हेतु प्रसिद्ध की व्याख्या है फलस्व जन्य देहादिंग फल है वो अनादि नहीं नित्य नहीं वो जन्य है क्योंकि उसका कारण है संगात का कारण धर्मर्म फल है देहादिघात उसका कारण है तो जन्य हो गया देहादिघात जनियाला फल है जन्य जन््य होगा तो कारण के बिना अलब्धात्मक कारण्य के बिना उत्पन्न नहीं हुआ जन्म जो है उत्पत्ति के पहले सिद्ध नहीं अलब्धात्मका तो फला अलब्धात्मक तो तो असिद्ध फल से कार्यक्रम संघात से उससे उत्पत्ति मानसन उससे उत्पन्न मान हो देवाना धर्माधर्म स्वस्थ विषाण आदर जैसे स्वस्थ से किसकी उत्पत्ति कहेंगे जब स्वस्थ है नहीं उससे उत्पत्ति किसकी होगी फल ही जब तक सिद्ध नहीं हुआ तो उससे धर्म आधर्मिक उत्पत्ति ये कैसे होगी असत है न सिद्ध नहीं हुआ तथा जन्म न लगते धर्माधर्मिक उत्पत्ति हो तो नहीं चलती और अलधात्मक को असिध सन धर्माधर्म जब तक असिद्ध है सिद्ध नहीं हुआ अलधात्मक अभी सबसे विषाण तुल्य हो गया सबसे विषाणा दि कल्प सबसे विषाणु के तुल्य है ऐसे तुम्हारे मत में कथम फल उत्पादय धर्म आधर्म सरस्वती जैसे है ही नहीं इस प्रकार धर्म आधर्म है ही नहीं कथम फल उत्पादी कार्यक्रम संघात कैसे बनाएगा उत्पाद उत्पादन कैसे कराएगा ठीक है जन्म फलम तदीन लद्धात्मकम सतश्चल हेतुस्वरूप जन्म फलम फल है कार्यक्रम संघात हेतु स्वरूप से जन् होगा धर्माधर्म से जन् होगा तदधीन तीन लब्धात्मक हेतु के अधीन होकर के लब्धात्मक होता है फल धर्माधर्म के अधीन कारण के अधीन होकर के लब्धात्मक होता है फल कार्यक्रम संघात तदधीन होकर लब्धात्मक होता है स्वत्च्च लब्धात्मक धर्माधर्म के अधीन होकर के लब्धात्मक होता है सिद्ध होता है कार्यक्रम संगात फल धर्माधर्म के बिना स्वतः लब्धात्मक नहीं अलब्धात्मक स्वतः सिद्ध नहीं है कार्यक्रम संघात रूप फल ऐसे जो सत्य सिद्ध नहीं के मानसान है के फल ततः उत्पद्यमान सन ऐसे ऐसे जो फल है कार्यक्रम संघात अलब्धात्मक असिद्ध है सत सिद्ध नहीं होने वाले फल से उत्पद्यमान जो हेतु है वो न प्रसिद्ध है वैसे कार्यक्रम संघात जो सिद्ध नहीं है उसे उत्पन्न होने वाला धर्म ही प्रसिद्ध नहीं था क्योंकि न खु ससुभिषण आदि असत सका साथ किंच उपलब्ध है ससिषण आदि असत है असत सस्य विषा से कोई लब्धात्मक उपलब्ध उत्पन्न होता है ऐसा कह नहीं दिखा गया बंध्यापुत्र सस भीषण आदि जो स्वयं है ही नहीं असत उच्च है उसे किसकी उत्पत्ति ऐसा तो नहीं दिखा गया इसलिए धर्म अधर्म की सिद्धि नहीं होगी क्योंकि जिससे उत्पन्न होता है वह हो पहले लब्धात्मक बनी अलब्धात्मक का फल कार्यक्रम संघात से धर्मधर्म सिद्ध नहीं होगा हेतु धर्मधर्म जैसे नहीं हुआ, हुआ। तो अलब्धात्मक अलब तो हो गया असिद्ध हो गया यदि धर्माधर्म अलब्धात्मक हो गया तथा जो असद रूप स न फल उत्पादित मुक्त से हो गया सन्द्यापुत्र जैसे हो गया धर्मधर्म तो फिर कैसे फल उत्पादन करेगा कार्यक्रम संघात बनाएगा धर्माधर्म पहले सिद्ध हो तो फल कार्यक्रम संघ्रात का ही उत्पत्ति कराएगा वो स्वयं अलब्धात्मक ही सशिक्षानुकूल्य ऐसे दरमात्र फलम न उत्पादित मुख्य हते फल कार्यक्रम संघ्राति की उत्पत्ति का के समर्थन नहीं होता है नहीं सत्वादी मते फलम असत का साथ उपलब्ध चल जो सत है फल असत्य से उत्पन्न होता है कारण सत्य से ही कार्य की उत्पत्ति असत्य से कार्य उत्पत्ति ऐसे नहीं मानते उपलब्धता तो नहीं दिखा गया असत्य से हाँ बौद्ध लोग तो कहते असत्य से कार्य उत्पत्ति बौद्ध लोग कहते असत दमक राशि से क्योंकि एक देश देकर के पहले असत था ये सब नहीं था हम अभिवतन आम रूप था क्योंकि आगे ता ता सज सज सज तो सत्य स्पष्ट कहा प्रथम असत्य सजाए तो सत्यव समय दमक राशि ऐसे आगे स्पष्ट है किन्द्र आगे पीछे नहीं देकर के एकांश मिल गया असत्य विधम अग्रास असत तब सज जाए तो असत्य से उत्पत्ति मानते हैं और जो सत कार्यवादी है सत्य कारण पहले होने से कार्य की उत्पत्ति और बौद्ध लोग कहते हैं असत्य से उत्पत्ति जैसे बीज से अंकुर होता है और दृष्टान्त देते हैं, बीज नष्ट होकर के अंकुर बनता है बीज जब तक रहेगा तो अंकुरो नहीं होगा अंकुर होने के पहले बीज नष्ट होता है इसलिए बीज का जब नाश हो गया अभाव हो गया अभाव से ही अंकुरों की उत्पत्ति हुई बीज शंकुर की नहीं क्योंकि अंकुर उत्पत्ति के पहले बीज का नाश होता है तो बीज शंकुर नहीं कर सकते बीज का नाश हो गया तो बीज का अभाव हो गया अभाव से अंकुरों की उत्पत्ति हुई इसको दृष्टान्त लेकर के असत्य कार्य की सत्य की उत्पत्ति होती है ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि नून छोड़कर जो सत्वाधी मतें कारण सत कारणों से कार्य उत्पन्न होता है तंतु विद्यमान है उसे पटक बनेगा नया को लोग असंख्य लोगों तो कार्य सत्य कारण उत्पत्ति के पहले कारण तो उनके मत में फलम असत का साथ उपलब्ध चरम असत से फल उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं दिखा गया कहीं तथापि तो कथम फल और असंबंध सिद्ध फिर भी हेतुफल में कार्य क्रम संघात और धर्म आधार में संबंध और कार्यकार्बंध क्यों सिद्ध नहीं होगा ऐसा आशंका उनसे कहते न ही इतर तरह सिद्ध हो इतरतरापेक्षसिद्यो इतरतरापेक्षा सिद्धियो जिन दोनों की सिद्धि परस्पर सापेक्ष है धर्माधर्म की सिद्धि देहादात सापेक्षा संघात की सिद्धि धर्माधर्म सापेक्ष परस्पर अपेक्ष होकर की सिद्धि इतरेतरापेक्षा सिद्धियो दो हेतुपलो तयोर इतरेतरापक्ष्यो परस्पर सापेक्ष होकर जिन दोनों की सिद्धि होती है सि� दोनों अभी सिद्ध नहीं है इसकी अपेक्षा करके इसकी तिदि इसकी अपेक्षा करके उसकी तिदि दोनों अभी सरसों विषण कल्प है सरसों के तुल्य और दोनों की सिद्धि नहीं होगी कार्य का अनुभाव दोनों में कैसे होगा कार्यकार नहीं दृष्ट कहीं नहीं दिखा गया दोनों कार्यकार्बंध होते हैं इस नहीं होता है अन्य अन्य किस प्रकार अन्य मतलब ना तो कार्यकान भाव होते ना तो आधार आधे भाव होंगे आधार आधे भाव होने के दोनों एक साथ रहेंगे इसकी अपेक्षा कर दूसरा दूसरे की अपेक्षा कर तो ये दोनों में अनुन्यास जिस प्रकार उत्पत्ति है में ऐसे स्थिति में भी अनुन्यास एक के ऊपर दूसरे बैठेगा और दूसरे के ऊपर यदि प्रथम बैठेगा एक आश्रय प्रथम का आश्रय द्वितीय और द्वितीय का आश्रय प्रथम ऐसा यदि मानेंगे तो परस्पर आधार आधे भाव भी नहीं बनेगा प्रथम का कारण द्वितीय द्वितीय का कारण प्रथम एक एक हेतु का कारण फल फल का कारण हेतु ऐसे कार्य का भी नहीं बनेगा फल काश्रय हेतु हेतु काश्रय फल ये भी नहीं बनेगा अन्यथा था वा अर्थात आधाराधे भावी नहीं बनेगा टीका न्यथा वाइराधे भाव आदि कथा न आधाराधे भाववादी भी नहीं बनेगा परस्पर सापेक्ष सिद्धि होने परस्पर सापेक्ष सिद्धि का हेतु की सिद्धि होगी फल सापेक्ष होकर फल की सिद्धि होगी हेतु सापेक्ष हो करेगी जैसे आदिर न संहिता फल अंत्यम ये दो सूत्र में अनुन्यास होता है जब तक न संहिता सूत्र से प्रत्याहार नहीं बनेगा फल प्रत्याहार नहीं बनेगा तो हल सूत्र का अर्थ सिद्ध नहीं होगा क्योंकि हल सूत्र में हल प्रत्याहार है, अंत्यम हल हल प्रत्याहार ज्ञान होगा तभी जब आदिरंतन संहिता सूत्र ज्ञान हो आदिर अंत सूत्र का अर्थ ज्ञान के बिना हल अतम सूत्रार्थ ज्ञान नहीं होगा और हलन्तम सूत्रार्थ ज्ञान के बिना लकार की संज्ञा नहीं होगी और अंतिम चतुर्दश सूत्र में हाल के लकार की इत संज्ञा जब तक नहीं होगी तो तो आदिर तो अंत्य सहिता सूत्र से प्रत्याहार नहीं बनेगा तो तदर्थ ज्ञान नहीं होगा तो आदिर सूत्रार्थ ज्ञान हलन्तम सूत्रार्थ ज्ञान सापेक्ष है हलंत सूत्रार्थ ज्ञान आदिर अंत्य ने सूत्रार्थ ज्ञान सापेक्ष परस्पर ज्ञान सापेक्ष होने से दोनों की सिद्धि नहीं होगी इसलिए वह एक हलनतेम सूत्र की आवृत्ति करके दूसरा एक हलनतेम सूत्र बनाया एक हलनतेम सूत्र तो महर्षि पाणिनि ने पढ़ा और तो तंत्र आवृत्ति करके एक हलनतेम है जिसमें हल प्रत्याहार नहीं अंतिम हल चतुर्दश जो हल सूत्र उसके लकार की संख्या पहले की गई एक जिसमें हल प्रत्याह नहीं हल चौद्वा सूत्र माहेश्वर में जो चतुर्दश सूत्र हल उसके लकार की संज्ञा हो जाएगी एक हल अंत्यम सूत्र से जिस हलन्तेम सूत्र में हल प्रत्याहार नहीं है आदिरंत्यम सूत्र के अर्थ ज्ञान की आवश्यकता नहीं और लकार की संज्ञा होने पर फिर आदिरंत्यम सहिता सूत्र सूत्र से हल प्रत्याहार बनेगा हय हयव्रट के ह लेकर के चतुर्दश हल सूत्र के लकार कर हल प्रत्याहार जब बन जाएगा तब हल अंतम सूत्र द्वितीय सूत्र है जिसमें हल प्रत्याह है उस अर्थ से अभी संज्ञा होगी इस संज्ञा होने पर सब की संज्ञा होगी उसके बाद फिर सूत्र से बाकी सब प्रत्याहार बनेगा ऐसे आवृत्ति करके अर्थ ज्ञान होता है नहीं तो अन्य आश्रम से कार्य सिद्ध नहीं होता है हेतु फल यौग पद्य सती अन्य न पक्षणे सत्ता असत् तो सस् विषाणुरिव अन्य जन्यजनकोपद्य सस् विषाणुस्वी प्रसंगा उत्तम तो हेतुफलवाइज पद्य हेतु धर्म फल हे कार्यक्रम संघात दोनों यदि एक साथ होंगे अन्यतर यदि एक साथ होंगे तो कोई दोनों में एक पुरोंक्षण सत्ता नहीं रही अनेत्री पुरोक्षण है सत्ता न न पुरोक्षण है सत्ता यदि पुरोक्षण सत्ता नहीं तो असत होगी दोनों यदि असत असत्य पुरोक्षण किसी की सत्ता नहीं उत्पत्ति के पहले असत हो असत होगे तो ससु विषाणु जैसे होगी सस्य विषाणु और रुग अन्य अपेक्षा जन्य जनकत्व दोनों ससु विषाणु के जैसे परस्पर से अपेक्षा जन्य जनकत्व न एक सस विषाणु और बंध्यापुत्र ये दोनों परस्पर किसका कार्य का दोनों ही असत्य अथा दो सस्य हो दोनों में कार्य भाव कैसे बनेगा परस्पर सापेक्ष होकर जनजन को तो अनुप्यते क्योंकि सस्विषण आदि स्वीप प्रसंगात यदि ईसा हो जाएंगे तो वहाँ भी ससुभिषाण दो शुभ विषाण में कार्य का हो जाए अथा सस्य का कार्य कार्य कारण बंध्यापुत्र बंध्यापुत्र का कारण ससुभिषाण ये भी हो जाए ये आपत्ति होगी इधानीम पुण्य भी पुण्यन कर्मणावती इत्यादि श्रुते रुति है पुण्यो भी पुण्यन कर्मणा कर्म से पुण्य लोगों की प्राप्ति पुण्य सर्ज प्राप्त होता है देवादि सर्ज प्राप्त होता है तथा तो धर्माधर्म कर्म से धर्म से देहादि संघात प्राप्त होता है इसे श्रुति कहती है इसी श्रुति से धर्मादिशु हेतुफलभाव आशंक्य श्रुति प्रमाण से धर्म में कारणत्व देहादि संघात में कार्य को और देहादि संघात बनने पर पुण्यकर्म करेगा ऐसे परस्पर कार्य का हो जाएगा धर्मादिशु हेतुफलभाव कार्य का अनुभाव हो जाएगा आशंका करके सिद्धांतिक उत्तर देता है श्रुतेर असंभावित अर्थ प्रामाण्य होगा असंभावित में श्रुति प्रमाण नहीं है आदित्य युप कहा गया युप लकड़ी से बनाए उसको कहते श्रुति आदित्य युप युप आदित्य और लकड़ी से बना गया युप आदित्य के असंभावित अर्थ श्रुति प्रमाण्य नहीं श्रुति यदि कहते तो उसकी लक्षणा करके अन्य अर्थ करना पड़ता है असंभावित अप्रमाण्य आया तो वक्तव्यम और यदि श्रुति प्रमाण है कार्यकारनेंगे तो दोनों की उत्तर एक साथ नहीं ही पौर्वापर्योग कहना पड़ेगा इत्या यदि हेतु फला फल सिद्धि ततर पूर्व निष्पन्न यूपन्न सिद्धि यदि फला हेतु सिद्धि फल सिद्धि फलादी संघाता हेतु धर्म सिद्धि देहादिघात से धर्म धर्म की सिद्धि और हेतु तो धर्म से फल की सिद्धि कार्यक्रम संघात की सिद्धि ईशादी है तो दोनों में हेतु और फल दोन कार्यक्रम संघात फल हेतु ये धर्माधर्म ये दोनों में कतरत पूर्व निष्पन्न ये दोनों में कौन पहले उत्पन्न हुआ येक्षि अन्य सिद्धि अपेक्षा दिया है ये अपेक्षा इतर सिद्धि कौन पूर्व निष्पन्न हुआ येक्षा सिद्धि अन्य से इतर अपेक्षा करके अन्य की सिद्धि पश्चात भावी ने कार्य से सिद्धि कौन पहले उत्पन्न हुआ अपेक्षा करके उत्तर भावी कार्य की सिद्धि होगी ये सिद्धांतुत्री का शब्द का योजना करते भाष्यकार भगवान असंबंधता दोषेनापोदी हेतुफलो कार्यकारण भाव यदि हेतुफलोनून सिद्धिभ्युपगम्यत या हे अनुन्य में कतरत पूर्व निष्पन्न हेतुफलो यदे न सिद्धि सैद पूर्व सिद्धि अपे तद हीता असंबंधता दोषे ना असंबंध विषाणव एक साथ दोनों की उत्पत्ति होने पर उसमें दोनों में कार्य संबंध नहीं बनेगा ये दोष से अपोजित उसका निराकरण कर दिया है हेतुफल में कार्य का नाव नहीं होगा धर्मा धर्माधर्म देहादि संघात में कार्य का नाव अपोजित और निरा अपवा निराकरण निराक, कर दिया करने पर भी यदि हेतुफल व अन्यून सिद्धिगमत फिर भी यदि परस्पर सिद्धि मानते हेतु से फल और फल के हेतु मानते हो तो दोनों में से कौन पूर्व निष्पन्न हुआ तुम वो बता, तुम बताओ कतरत पूर्व निष्पन्न हेतु और फल दोनों में से पहले कौन उत्पन्न हुआ ये बताओ एक साथ उत्पन्न तो होने पर कार्य का नहीं बनेगा अब तो पहले कौन उत्पन्न होगा बताओ हेतु फल हेतुफल मध्य कतरत दोनों में कौन पूर्व निष्पन्न हुआ यश्चातभाविना सिद्धि क्या और पश्चातभावी की सिद्धि होगी पूर्व सिद्धि अपेक्षा उस जिसकी पहले जो उत्पत्ति होगी उसकी भी उत्पत्ति होने के लिए उसके कारण की सिद्धि पहले होनी चाहिए और जिसकी सिद्धि पहले उत्पत्ति होगी उसके बाद पर की सिद्धि होगी इसका पीछा करके उत्तर की सिद्धि होगी तो ये कि पूर्व सिद्धि कहेंगे तो पूर्व की जिसकी उत्पत्ति वो भी उसके पहले कारण की सिद्धि के बना उसकी उत्पत्ति नहीं होगी तो पूर्व सिद्धि कैसे यश्य पश्चातभावी न सिद्धि जो पहले उत्पन्न होगा उसके कारण अपेक्षा वो पश्चात भावी है पहले कारण होने पर ही पश्चात भाव कार्य की सिद्धि होगी पूर्व सिद्धि अपेक्षा पूर्व उसकी पूर्व की सिद्धि होने पर पहले किसकी सिद्ध होगी ये बता, अथवा पहले जिसकी सिद्धि होगी उसकी अपेक्षा करी उत्तर की सिद्धि तो दोनों में से एक ही की अपेक्षा करने की सिद्धि है और तो कौन पहले उत्पन्न होगा ये दोनों बताओ ॐ शं ओण नो मित्र वरुण शो भगवर्यम श्रो बृहस्पति शो विष्णु्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमे प्रत्यक्ष